से में। आजा। से आजा। दोस्तों नमस्कार हमने एक बात कही का अगला एपिसोड लेकर आपके सामने आ गया हूं और आज मैं आपके साथ में अपने दो अनुभव साझा करना चाहता हूं और ये दोनों ही अनुभव इस प्रकार के हैं जो कि मैं ये तो अपेक्षा करता हूँ कि शायद मेरे किसी भी श्रोता को या दोस्त को ऐसे अनुभव न हो, परंतु अगर हो तो उसके लिए क्या उसके सावधानी बढ़ती जा सकती है कि उनको अवॉइड किया जा सके तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया होगा कि मैं मुजफ्फरपुर में दो बार में रहा हूँ तो पहली बार जब गया तब तो नौकरी शुरुआत थी और नौकरी की शुरुआत में अकेला ही था ऑब्वियसली उस समय तक शादी वगैरह नहीं हुई थी तो एक होटल में रहता था दूसरी बार जब वहाँ पर पोस्टिंग हुई तो मैं मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक के वहाँ पोस्ट हुआ और जब क्षेत्रीय कार्यालय में पोस्ट हुआ तो अपने एक दोस्त से एक उसको पोस्ट लिखा और उस पोस्टकार्ड में उसको लिखा है कि दोस्त मेरे लिए एक मकान खोज दो क्योंकि मैं मेरी पत्नी मेरी बेटी हम लोग वहाँ तीनों लोग आएंगे और हम लोगों को ऐसा मकान चाहिए जिसमें और उसके बाद मैंने उसमें सात कंडीशंस लिखी थी अब देखिए सात की संख्या मुझे इसलिए याद है क्योंकि पोस्टकार्ड में वो सात लिखने के लिए कंडीशंस लिखने के लिए मुझे काफ़ी कठिनाई हुई थी एक तो मेरी हैंडराइटिंग शायद मेरे दोस्त लोग जानते हैं कि वो कितनी सुघढ़ सुंदर है मैं लिखना उत्तर से शुरू करता हूं तो दक्षिण तक जाने में उसको पहले पूर्व की यात्रा करनी पड़ती है फिर पश्चिम की और फिर पश्चिम उत्तर की और फिर दक्षिण में पहुँच पाता है वो तो इस तरह से मुझे थोड़ी कठिनाई हुई थी इसलिए मुझे सात का अंक याद है और उसमें एक बात ये थी कि मैंने उनसे कहा था कि साहब उस मकान में ऐसा ध्यान दीजिएगा कि कम से कम हवादार हो हवादार का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि उस ज़माने में हमारे बिहार में बिजली 24 घंटे में शायद कभी आधे घंटे के लिए आती थी कभी पौने घंटे के लिए और जब बहुत आती थी तो एक घंटे के लिए आ जाती थी तो साहब बिजली नहीं रहती थी इसलिए गर्मियों में कष्ट ना हो तो खैर तो साहब हमारे मित्र श्री प्रशांत कुमार जी कर्ण ने हमारे लिए एक मकान खोज दिया और वो मकान जो था वो हमारे एक कृष्णा सिंह नाम के ठेकेदार साहब थे उनका था तो कृष्णा सिंह जी दूसरी मंजिल पर रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे उनका कोई और किराएदार था और पहली मंजिल पर उन्होंने जो मकान का हिस्सा बनवाया था उसमें उन्होंने उसको किराए पर दे दिया अब साहब हम लोग वहां रहने लगे दिसंबर का महीना था और 25 दिसंबर की रात को या शायद 24 की रात को हमारे एक और मित्र हैं जो वहीं मुजफ्फरपुर में थे उनके घर में पार्टी हुई तो मैं और हमारे साथ में हमारे एक और मित्र रहते थे थॉमस साहब वो हम लोग उस पार्टी में गए मेरी पत्नी और मेरी बेटी घर पर थे और हम लोग पार्टी से लौटे होंगे शायद साढ़े दस या ग्यारह बज गया होगा पार्टी क्या थी वो चिकन बनाया था दोस्त ने और वो उस दिन चिकन हम लोगों को खिलाने वाले थे तो साहब ठीक है अब जाड़े की रात साढ़े दस या ग्यारह बजे का समय हम पहुंचे ऊपर और एज यूजल हसपे मामूल बिजली तो नहीं थी तो हमने दरवाजा खटखटाया और सोचा कि धर्म पत्नी दरवाजा साहब दरवाजा नहीं खुला थोड़ा और जोर से खटखटाया तब भी नहीं खुला थॉमस साहब हमारे जो मित्र थे उन्होंने कहा कि अरे आप थोड़ा ज्यादा ही धीरे खटखटा रहे हैं मैंने कहा कि भाई ऊपर मकान मालिक वगैरह जाग जाएंगे ऐसा मत करो देखते हैं हम देखते हैं उन्होंने कहा कुछ नहीं छोड़िए भाभी सो गई होगी मैं दो जोर से दरवाज़ा खटखटाता हूँ थॉमस साहब मलयाली थे हिंदी भी थोड़ा सा रुक रुक के अटक कर बोलते थे मगर हिंदी बोलते थे क्योंकि वो बिहार में काफ़ी समय रहे थे और उन्होंने थोड़ा ज़ोर से दरवाज़ा पीटा उनके जोर से दरवाजा पीटने से हुआ ये कि दरवाजे में से तो आवाज हुई दरवाजे की कुंडी वाली आवाज भी उसमें आएगी और इतने में ऊपर से हमारे कृष्णा सिंह जी ने पूछा श्रीवास्तव साहब क्या हो गया कृष्णा सिंह जी की पत्नी भी लिहाफ से निकलकर बाहर आ गई और उन्होंने भी आकर पूछा हमने सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा हमने कहा साहब कुछ नहीं आप लोग जाइए हम मेरे ख्याल से लगता है सो गई कृष्णा सिंह जी ने थोड़ा हंसी मजाक के लहजे में कहा कि लगता है आज आपको आने में देर हो गई इसलिए भाभी आपको बाहर ही रखेगी आप ऐसा करिए ऊपर आ जाइए आज इधर ही सो जाइए मैंने कहा अरे नहीं साहब ऐसा थोड़ी है मैं कोई दारू वारू पीकर थोड़ी आया हूं तो उन्होंने कहा भाई मगर लगता ऐसा ही है कि भाभी हो गई है नाराज आप कहीं पार्टी वार्टी से आ रहे हैं लगता है मैंने कहा साहब पार्टी से तो आ रहा हूं मगर ये ऐसी कोई बात नहीं है वो उनसे बताकर गया था उनसे कहा भी था कि अगर आपको चलना हो तो चलिए परंतु मतलब बात ये कि मैं एक तरह से अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा था और थोड़ा समय बीत गया अब थोड़े समय तक और दरवाज़ा खटखटाते रहे कोई आवाज़ नहीं कुछ नहीं यानि कि घर के अंदर से कोई सुनगुन भी नहीं हो रही अब बुरे बुरे विचार मन में आने लगे कृष्णा सिंह जी की पत्नी ने पूछा कि आप कुछ झगड़ा वगैरह करके तो नहीं गए थे मैं अब समझ सकता हूं कि उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे मैंने कहा अरे नहीं साहब ऐसा कोई बात नहीं है क्योंकि मैं कुछ कुछ समझने लगा कि वो क्या कहना चाहती इतने में हमारे सड़क के उस पर यानी कि उनका घर गली में इस साइड में था एक साइड में और उसके सामने वाली साइड में हमारे एक और मित्र रतन कुमार जी थे थोड़ी देर के बाद रतन कुमार जी भी सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ गए बोले कि भैया क्या हो गया तो हमने कहा यार दरवाजा नहीं खुल रहा है आप विश्वास करिए तकरीबन 15 बीस मिनट इस तरह से दरवाजा पीटते रहे वहां पो होती रही आखिर में मेरे अंदर का जो बनारसी आदमी था वो बाहर आ गया मैंने कहा कृष्णा सिंह साहब आप बुरा मत मानिएगा मैं इसको बनवा दूंगा मगर मैं आपकी कुंडी तोड़ने जा रहा हूं कृष्णा सिंह जी ऑब्वियसली एक मकान मालिक की हैसियत से उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं भाई उठ जाएंगे क्योंकि अब उन्हें लगा कि न मालूम शायद वो टीक वुड के दरवाजे थे बोले कि आप तोड़ नहीं पाएंगे इसको मैंने कहा देखिए मैं कोशिश तो करने ही जा रहा हूं और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास कोई हथौड़ी वगैरह हो तो दीजिए उससे मार के तोड़ता हूं कृष्णा सिंह जी ऑफ कोर्स ऑब्वियसली उनको लग रहा था कि दरवाजे तोड़े तोड़ रहा है मेरा इतना कीमती दरवाजा वगैरह टूट जाएगा और ऐसा वो सोच रहे थे और इधर मैं अपने दिल ही दिल में घबरा रहा था कि ये क्या हो रहा है और साहब मैं दरवाजा तोड़ने के लिए उसकी मजबूती परखने लगा काफी मजबूत था दरवाजा मगर इस बीच में अंदर से खड़बड़ाहट की आवाज आई और हमारी पत्नी ने दरवाजा खोला धीरे से और कहा अरे आप आ गए मैंने कहा आप आ गए मतलब क्या है ये? हम आप फिर वो घबरा गई उसने देखा कि सामने इतने सारे लोग खड़े हैं किसी के हाथ में टॉर्च है किसी के हाथ में मोमबत्ती है किसी के हाथ में लालटेन है देखिए बिजली तो थी नहीं तो उसने कहा क्या हो गया मैंने कहा हो क्या गया हम पिछले आधे घंटे से दरवाजा पीट रहे हैं उसने कहा दरवाजा पीट रहे हैं मुझे तो कोई आवाज नहीं आई मैंने कहा कैसे आवाज नहीं आई अब मेरा पारा चढ़ रहा था मेरी पत्नी एक्सप्लेनेशन देने के मोड में आ चुकी थी परंतु बात तो सच ये थी उसने कहा मैं तो केवल ये देखने आई थी कि अभी इतनी देर हो गई आप आए कि नहीं आए तो इसलिए मैं दरवाजा खोलकर देख रही थी मैंने कहा दरवाजा खोलकर देख नहीं उसने कहा नहीं मैं ये देखना चाहती थी कि आपकी मोटरसाइकिल नीचे है कि नहीं है साहब मैं आपको क्या बताऊं इसका इस घटना का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था क्योंकि उसने बताया कि मैं तो कढ़ाई कर रही थी बगल में लालटेन शायद लैम्प जला करके कढ़ाई कर रही थी और मुझे लगता है कि मैं वो कढ़ाई करते करते सो गई थी क्योंकि जब वो उठी तो उसके हाथ में वो कढ़ाई वाला सामान था सुई थी बगल में बच्ची सो रही थी और वो कहती है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता तो साहब ये एक ऐसी अजीबोगरीब घटना थी जो हुई हमारे साथ और मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि भैया लड़ झगड़ के कहीं मत जाना और हो सके तो ऐसा घर लेना जिसमें दो दरवाजे हों तो एक दरवाज़ा अगर बंद भी रहे तो दूसरे में अपना ताला लगा कर जाना और ताकि अंदर आने जाने का रास्ता रहे जिंदगी के नज़रिए से देखें तो यही कह सकते हैं दरवाजे कभी भी अंदर से ना बंद करें हमेशा ऐसे ऐसी हालत रखें जिसमें कि दरवाजे दोनों को खोलने का बराबरी का मौका हो चाहे अंदर से और चाहे बाहर से अब एक घटना और इसी तरह की ये घटना है नैनीताल की नैनीताल में जाड़ा बहुत पड़ता है और वहां पर जाड़े के समय में नॉर्मली आप या तो हीटर जलाते हैं या बोरसी जलाते हैं बोरसी मतलब लकड़ी का कोयला लकड़ी का कोयला जलाकर आप उसके आसपास बैठकर आग तापते हैं और कभी कभार कमरे में उसको रख लेते हैं और थोड़े समय के बाद वो बोरसी को बाहर रख है, बाहर निकाल दिया जाता है ऐसी ही एक शाम हमारी पत्नी हम लोग ट्रेनिंग सेंटर से नहीं लौटे थे और साहब बच्चे शायद दोस्तों के घर गए हुए थे हमारी पत्नी सॉरी बच्चे मेरे माता पिता के साथ बनारस चले गए थे और मेरी पत्नी घर में अकेली थी और जाड़े के दिन थे उसने बोरसी जलाई और हम लोग का छोटा सा घर था तो जिस कमरे में वो थी उस कमरे में उसने बोरसी नहीं रखी बुद्धिमानी किया परंतु उसने बोरसी दूसरे कमरे में रखी और उस दरवाजे को उसने बंद नहीं किया उसको केवल भेद दिया भेद दिया मतलब कुंडी नहीं लगाई, और उसने सोचा कि मैं अभी थोड़ी देर के बाद इस बोरसी को घर के बाहर रख दूंगी मैंने आपको शायद बताया होगा कि नैनीताल में हमारा जो घर था उसमें दो कमरे थे और दो कमरों के बाहर एक छोटा बरामदा था तो उसने ये सोचा था कि बोर्सी को मैं थोड़े समय के बाद जब घर में गर्म हो जाएगा तो इसको निकाल के बाहर रख दूँगी साहब शाम को तकरीबन छः बजे मैं घर से मैं ऑफिस से घर पहुँचा जब मैं घर पहुँचा तो मैंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है दरवाजा मैंने जो ही पूरा खोला कमरे के अंदर से धुएं का भबका बाहर निकला यानी कि बोर्सी उस कमरे में सामने ही रखी हुई जल रही थी और उसमें से धुआं धीरे धीरे निकल रहा था मेरी पत्नी बगल में जो कमरा था उसमें सो रही थी मैंने उसके पास जाकर उसको उठाया उसने थोड़ा ऊ आंख किया परंतु वह सोती रही अब तक मैं दरवाजा अपना खोल चुका था तो थोड़ा धुआं बाहर निकल चुका था वरना इस कमरे में भी पूरा धुआं भरा हुआ था ऊ आंख किया परंतु मैंने उसको जोर से झिझोड़ कर उठाया उसने कहा क्या बात है मुझे सोने क्यों नहीं देते मुझे नींद आ रही है मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है तुम उठो बिस्तर से बाहर निकलो परंतु वह बिस्तर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी उसने कहा मुझे जाड़ा लग रहा है मैंने कहा कोई बात नहीं और मैंने उसको लिटरली खींचकर बिस्तर से बाहर निकाला धीरे धीरे चलाता हुआ उसको सहारा देकर बरामदे में लाया उस खुले आसमान के नीचे लाकर के उसको खड़ा कर दिया लगभग पांच मिनट के बाद उसको एहसास हुआ कि वो सो नहीं रही थी वो एक्चुअली शायद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग सेट इन कर रही थी और वो ऑलमोस्ट फेंट हो चुकी थी और पांच मिनट लगा उसको वापस अपने सेंसेस यानी अपने होश में आने में और तब एहसास हुआ कि बाहर की हवा क्या है और हमारे घर के अंदर तना गैस भरी हुई। गैस मतलब वो कार्बन मोनोक्साइड खोल दिए थोड़े खिड़की खोल दी खिड़की तो एक ही थी वहां पर परंतु तो एक पीछे की तरफ दरवाजा था उसको भी खोल दिया और थोड़ी देर तक क्रॉस वेंटिलेशन होने दिया और उस जाड़े की सर्द रात में सर्द शाम में एक्चुअली कहना चाहिए हम लोग बाहर खड़े रहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में जो कुछ हम लोग सुनते हैं आजकल जाड़े के दिनों में पढ़ते हैं वो मैंने अपनी आँखों के सामने होते हुए देखा बहुत ही महंगा अनुभव था परंतु मैं यही कह सकता हूँ कि शायद ईश्वर इच्छा थी कि अभी थोड़ा जीवन बाकी है तो इसलिए ये कोई दुर्घटना में नहीं कन्वर्ट हुआ और सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो आज की बात बस इतनी ही और फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में और एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार चुपके से नैननी जा रिया धीरे से आ जा